शंका किया गया था अद्वैत का किए जाने पर भी बारंबार पुनः पुनः द्वैत में सत्यत्व का भ्रांत होते रहता है बार बार जैसे महसूस होता है बड़ा सोचते हैं ध्यान में बैठे रहते हैं हो और बढ़िया चिंतन अहम ब्रह्माष्टी जगन मिथ्या स्टेज पर बैठे हैं दुनिया और मूर्ख सामने बैठे हैं उन पर सामने खोब झाड़ रहे हैं खोब ज्ञान झाड़ रहे प्रवचन दे रहे हैं बढ़िया से बढ़िया जहां उतरे स्टेज से बाहर आए नहीं राह द्वेश लड़ाई झगड़ा गाली देखना हर गलत दिख रहा है बार बार होता है क्या बात क्यों इसका मतलब तुम्हारे अद्वेत ज्ञान का कोई फल नहीं देखा शब्द है शब्द जाल को तुम भून है और उसको रट लिए हैं बोर्ड रहे हैं पूर्ववासना भाती पूर्व वासना की वजह से बार बार द्वेत होते रहता है सिद्धांत कहते हैं के तो नहीं। तो ये वासना तुम्हारी पूर्ववासना ज्यादा प्रबल है अभी जो अद्वित निश्चय किया उसका अनुभूति नहीं है ना निश्चय हुआ है समझ गए हो वेदांत पंक्तियां लग रही है घट रही है समझ में आ रही बातें इसकी वासना को प्रबल करो अभी उसकी वासना तो अनाक अनंत जन्मों से तुम बना बना बलवन बना रखे हो उसको तो। अनेक जन्मों से द्वैत की वासना को प्रबल बनाए रखे हो अनेक जन्मों से द्वैध का अभ्यास इतनी तगड़ी है अब अद्वैत तो अभिश्चय हुआ है मुश्किल से नहीं तो कल समापन है अक्त पता चला सम मन का खेल है अपनी बनाई हुई मन कारण बंद मोक्ष योग अब इसे वासना को ना उस वासना को काटने के लिए द्वैत वासना को इसे क्या करना पड़ेगा इस अद्वैत वासना को दृढ़ करने तन्निवृत्ते पुनः पुनः मिथ्यात्व विचार इसे उस द्वैत वासना के द्वैत सत्यत्व की वासना को निवृत्त करने के लिए पुनः पुनः सद्वैत विचार और जगत मिथ्यात्व विचार को बारम्बार अभ्यास पुनर्द्वैत भात चेत तथा पुनर्द्वेत यदि बारंबार पुनः पुनः तुमको द्वैत भान होता है तो तम तथा पुनः परिशील जैसे हमने प्रक्रिया बताई है उसी प्रक्रिया के मुताबिक बारंबार अद्वैत का परिशीलन करो बारम्बार मिथ्यात्म विचार करते रहना प्रयास बताओ इसमें तुम्हारे क्या समस्या हो रही है कौन सा बड़ा प्रयास की बात है अभ्यास करने क्या नहीं करते आपको बार बार अभ्यास कीजिए जब जब द्वैत दिखाया जाए तब तक अद्वैत याद कीजिए उसका अभ्यास तो बढ़ाइए जितने अभ्यास बढ़ाओगे द्वैत का, का उतनी द्वैत वासना घटकी जाएगी इसलिए एक महात्मा दक्षिण में हुए और वैष्णव थे वो क्या करते भगवान का नाम जितनी हम ज्यादा ले उतना अच्छा गुरु नहीं कह दिया अब कहीं ले ले लेने के लिए ले भागते तो रहता मनी करो तो सोचा प्रक्रिया कोई ढूंढ आ जाए जिससे कि हमारे मुंह से 24 घंटा भगवान नाम चलते रहे निकलते तो क्या क्या क्या सोचा कैसे होगा वो निर्णय लिया हमारे शरीर से क्रियाएं तो हो रही ना हर क्रिया के साथ भगवान का नाम जोड़िए घास ताड़ता हूं गोविंदा सब्जी बो रहा गोविंदा सब्जी पका रहा हूं गोविंदा कॉफी पी रहा हूं गोविंदा हर चीज गो गो गो क्रिया, में गोविंदा गोविंदा गोविंदा जोड़ते हर क्रिया में ये नहीं शुद्ध क्रिया शुभ से कोई ले नहीं भगवान का नाम देना है सोच कर रहा गोविंदा लवुशंगा हो रही गोविंदा गायी निकल गाली दे दे दिया गोविंदा उसको भी गोविंदा के नाम पर कर अर्पण करते करते करते जीवाने ऐसी और क्रियाएं भूलिगे गोविंदा गो गोविंदा भयंसो हम की प्रक्रिया भयंसो हम दृष्टान जानते हैं ना भैंसो हम दृष्टान नहीं जानते हैं ये वेदांत समझने के लिए बहुत आसान था बार एक गांव का आदमी था और वो उसकी प्रिय भैंस थी और क्या करता घर में रहने को इच्छा नहीं था सन्यासी गुरु महाराज के पास आ गया और आसमन में संन्यास लेकर रहने लगा झोंपड़ी ले लिया गया राम राम करोले झो के छोड़ दिए हफ्ता दस दिन बाद गुरु ने पूछा भाई तुमको गुरु मंत्र दिया तुम मंत्र जप कर रहे हो कि नहीं तो तो महाराज जब जब क्या करो मेरे को बार बार भैंस याद आती है आप शिव हम मंत्र दे दिए कोई शिव क्या पता नहीं चलता मेरे को भैंस दिखती है अच्छा तो ऐसा करो तुम तो भैंस वो हम जो दिख रही उसे बताना योग सूत्र में है यथावि मत ध्याना एक जो आपको 24 घंटा दिखता दिखते दिखते, दिखते, दिखते ऐसा हो गया उस पर भैंस ही हो गया भैंस हूं ऐसा काफी दिन बाद जब झुम् से बाहर आया ही नहीं भोजन के लिए दिक्षा के लिए तो देखो भाई क्या हो गया गया वो वो क्यों नहीं आ बैठ नलते कहा कि जब लोग गए झोंपड़ी उड़ जाएगा गुरु का झोंपड़ी खराब ना हो इसे बाहर नहीं आ रहा हूँ मेरे को यही घास वैसे कमाल है देखा देख रहे आगे तो वैसे बैठा हुआ आज तो वही बैठा हुआ है लेकिन उसको दीप क्या रहा है अपने आप को मैं भैंसा वृत्ति बन गई मैं भैंसा शरीर में नहीं सिका बैठा हुआ वहीं पे उसी पर ध्यान में, लेकिन बोल गया गुरु से महाराज में तो इतने पड़े -पड़े सी हो बड़ा बड़ा शेर हो गया अब तो बैठा बैठा खिलाते रहते हो अब घसी निकलूंगा इसमें से अच्छा तो समझ में आए गुरु जी को कहते रोटी खिलाते आज रोटी इसको झोंपड़ी में दे दिया तो देती गुरु ने क्या कहा? भला ब्रह्मा स्मी चलो गुरु बोले हैं तो बोलना पड़ेगा भैंसो अहम ब्रह्मा से भैंसो हम ब्रह्मा से जपने लगा करते करते करते उसके दिमाग ब्रह्मास्म के चक्र पास गया ये है क्या भाव और भयंकर को भूल गया भूल गया इस तरह से और चलते चलते वो हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से हम ब्रह्मा से चिंतन करते तो ब्रह्माकार वृद्धि बन गई और गुरु ने देख लिया स्थिति को उस हिसाब से ब्रह्म क्या है उसको भेज देना शुरू कर दिया उपरिषदों को सुनाने लग और ब्रह्म का समझ में आई स्वयं ज्योति है निर्गुण निराकार है निष्क्रिय निष्कल है और चिंतन करने लग गया अब उसको अम्रमाशी का अनुभूति हो जाए। इतना आसान तरीके से अनुभूति हो अभी है उसको पूरा अस के साथ तायात्म हो जाओ पहले फिर उसमें परमात्म तत्व को तायात्म कर दो वही आप है स्वरूप अनुभूति हो जाए। भयंकर हम प्रक्रिया इसलिए यहां पर भी कार्य जय को आप क्या करें पहले वैदिक वासना क्यों बनी उसके अभ्यास की वजह से अब आदमी वासना को बढ़ाओ इसका अभ्यास करो अ समझ में आ गई है ना रुचि बढ़ गई है लग रहा है तर्क से युक्ति से शास्त्र से हर समझ में आ गई नहीं अद्वैत सही है जो क्या है अभ्यास आपको परेशान ओवात्र प्रयास प्रमाण आवृत्तिरसकृत उपदेशा यदि चतुर्थाध्या आवर्तन सेहित व्यासन भाव तो नौ बार तो, तो, तो ना चंद में नौ बार का तो असकृत तो तो तो तो तो तो उपदेश को देखते हुए निश्चय होता है हमें भी आवृत्ति करनी पड़ेगी चौथा अध्याय ब्रह्मसूत्र प्रथम पाद प्रथम सूत्र में ही आत्मा श्रवणारी आवर्तन से श्राली के बारे में विधान किया गया व्यास के द्वारित भाव लेकिन विचार अब पूर्व पर कब अभ्यास करते रहते एक जन दो जन तीन जन दस जन बीस जन कुछ तो फिक्स कर दो ना इतना जन्म तुमको अभ्यास करना पड़ेगा तो हम उसे पूछते पर ये बताओ तुम कितने जन्मों से द्वैत का किया था? है कुछ? आपने कर रखा है कितने जन्मों से आप द्वैत का अभ्यास किए हो तेरा द्वित अभ्यास की जन्मों की गिनती क्यों करना चाहते हो जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक करना बस छुट्टी पार्वती जैसे ना कार्य वा साध्यम शरीर जब तक सिद्ध ना हो कार्य हमारा तब तक हम अभ्यास अवधि में संख्या भी नो मत क्योंकि जिसकी आपके पास बनी हुई है उसकी पता ही नहीं वो कितना बलवान है कितनी पुरानी है कितने जन्मों से है इसे आगे में कितने जन्म इस सत्वर की वासना करनी पड़ी हमें भरोसा नहीं है हो सकते इसी जन्म हो जाए कारना पड़ जाए कोई कोई कुछ भी वो चार मिनट में हो जाए। बैठे बैठे हो जाए जाए बैठे-बैठे कि तो विचार कितने समय तक करना चाहिए ऐसे आशंका करने पर तो यम इस बारे में पहले बोल चुका हूं इसी प्रकरण का पंद्रह श्लोक में कहा छह पंद्रह में कि अप्रोक्ष विद्या तो प्राप्त हो हो हो जाए, जाए, समझो, खत्म गया तक तक तक विचार करते रहना है यदि विचार कालावधि रूप तत्वाद hmm. नादित विचार एयम खेदो युक्ता इस अद्वित विचार के बारे में कब तक करना पड़ेगा पता नहीं कितना जन्म लगेगा यह सब आकर्षंका करने की जरूरत खिन्न होने की जो जरूरत जरूरत नहीं है किंतु तो अभी दृढ़ता पर अभ्यास करो तीव्रता पर अभ्यास करो तो हो सकता है शीघ्रात शीघ्र अभी इस जन्म में हो जाएगा किंतु द्वैत प्रतिभा द्वैत प्रतिभाष के बारे में खेद करना उचित है खेत किसी होना चाहिए द्वैत का प्रतिभा क्यों देख रहा है बारम्बार देख रहा है और दिख रहा है तो उसे सत्युत्व भी साथ में फंस यह द्वैत का भान होना बुरा नहीं है इन जुड़ जाना बुरा। क्या दिक्कत लेकिन उससे आपको परेशानी नहीं है इसलिए सत्यत्व के कारण से परेशानी निवृत्त हो रहा है ना हो नहीं रहा है इसके लिए आपको खेद करना चाहिए अभ्यास अद्वैत अभ्यास में खेद करने की जरूरत नहीं कब तक करना पड़ेगा पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा कैसा होगा यह सब सोचना नहीं खेत मत करो बल्कि खेत विषय में करो? में सत्य भांत हो रहा है होना चाहिए। युक्तो यम सर्वानिवार कियन कालम चेत कितने समय तक खेत करना चाहिए विचार अद्वैत विचार इस प्रकार से अयम खेद शता फिर कब तक मुझे द्वैत को भुगतना पड़ेगा कब तक मुझे अनर्थ जाल में रहना पड़ेगा? इस तरह से द्वैत के बारे में तुम खेद करो अद्वैत करना है। तो क्यों क्योंकि अद्वैत वो चिड़िया है जो सर्व अनर्थ निवार सकल अनर्थों का निवारण इससे हो है सकल अनर्थों का निवारण इससे होता है इस अद्वैत के में खेद नहीं करना सदन जननी है ये द्वैत प्रमिति किसके बारे में खेद करो खेद किसके बारे में करना चाहिए वो भी बता दिए और अद्वैत के बारे में से करते हुए लगातार विचार बल जाओ है ना दीर्घ काल निरंतर सत्कार आते हुए भूमि ही जो सूत्रकार कहते हैं दीर्घ काल तो करना सत्कार पर करना निरंतर के लिए कितने साल से पढ़ रहा है घूम फिर के बैठ गया चला गया तो बीस साल से बोले पढ़ ले लोग बीस साल चार चार दिन बीस साल पड़ेगा तो दिन हो गया बीस दिन चार अस्सी दिन अस्सी दिन में तो लोग होने वाले हैं साल भर लग गया हमको लगातार पढ़ते तो इसीलिए तो दीर्घकाल होने से पालने नहीं चलेगा निरंतर होना चाहिए निरंतर दीर्घकाल भी निरंतर भी है नहीं शब्दों का को रहा है केवल वो तो पांडित्य आ जाएगा उसको लेकिन अनुभूति नहीं होगी सत्कार आवेश सत्कार पर सेवित होनी चाहिए तो ज्ञान और ज्ञान प्रदाता ज्ञान विद्या सात सब में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए तब तक चारे। दीर्घ का निरंतर सत्कार आ सी तो दृढ़ अभ्यास योगा कोई भी अभ्यास हो अभी धंधा करने वाला आदमी दुकानदारी शुरू परेशान है, लेकिन ऐसे मन जाता है वो जो भी है सबको ठग लेता है हाँ जो भी है वो जानता है आप मुझको नाड़ी पकड़ने में आ गई ग्राहकों का नाड़ी समझने में आ जाता है दो चार साल में ऐसा एक्सपर्ट हो जाता है आप जितने भी चालक होकर जाइए आप कोई टोपी लगा अभ्यास की बात है निरंतर मजा रहा हो मक्खी मारते रहो नहीं है तो क्या करेगा हो जाते करेगा मारते वारता हिस्सा हो तो तपस्या तो उसने कर देता है वहां बैठे बैठे दुकान भी बिचार सड़क देते रहेगा इधर मारेगा झाड़ू मारेगा इधर करेगा फिर देख कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर जाए कुछ नहीं करेगा संभाल उधर इधर इधर उधर करेगा में लगा रहता है सवेरे जाएगा आठ बजे लेकर रात आठ बजे तक लगा। बेचारा पत्नी को सिद्ध हो जाता ऐसा सिद्धि हो जाती उसको व्यापार की जो आए वो खाली हाथ नहीं जाएगा कुछ नहीं उसको दे जाएगा कई दुकानदारों तो को देखा चमका कि अपने व्यवसाय लिया जो भी लिया उसका अभ्यास क्यों निरंतर वो सिद्ध हो गया हमारे आप शास्त्र पे निरंतर गए क्यों तो नहीं सिद्ध होंगे अभी भी सिद्ध हो जाएंगे लेकिन अपने उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए निष्ठा होना चाहिए तप होना चाहिए और उसका देखो व्यापार तो होगी श्रद्धा है टाइम पे जाएगा खोलेगा टाइम पे आएगा सफाई करेगा सारा संभालेगा चीज को और यहाँ पोचा उठाकर फेंक देंगे कमरा न जा फेंक गए क्या आदर कर रहे ग्रंथ शास्त्र का आदर ही नहीं है रहता तो जिसे मोक्ष पाना चाह रहे हो उसको नहीं संभालते हो ये सब ध्यान देने वाली चीजें होती है कहने वाली बात नहीं होती तो खुद को अभ्यास होना चाहिए सब चीजों सत्कार आसे भी शास्त्र तो निश्चित रूप में अभ्यास परिपक्व दृढ़ भूमिका को प्राप्त नएम अद्वैत आत्मत्वरो ज्ञान है मेरे को अरोक्ष ज्ञान वाला हूं फिर भी मुझे में क्या दिख रहा है, है। अद्वैत आत्मतत्व अप्रोक्ष वती अपी मई गड़बड़िया हो गया मई बोलते हैं ना अभी जान पूछेंगे अद्वैत तत्व में आत्म तत्व में तुमको दिख रहा है उपाधि में दिख रहा है जिस अप्रोक्ष जिस आत्मा का अप्रोक्ष ज्ञान तुम्हारे अंदर है उस आत्मा में दुविध दिख रहा है कि तुम्हारे उपाधि में दिख रहा है अंतकरण जब मई शब्दवाच्य है वही बोल रहा रहे मुझमें दिख रहा है मुझमे तो सिर सार्थ क्या है वो मुझे उन्हें आत्मा में क्यों उपाधि में यह विकल्प उठाओ आत्मा तो में नहीं दिख सकता और प्रोक्षांग के बाद आत्मा तो क्या तो तो हो गया प्राण कर उपाधि में दिख रहा है तो उसमें आपत्ति आप क्या है क्यों पाध्या तो हो गई आपको उसे कुछ भी दिखते रहे फर्क क्या पड़ना है। इसलिए उसे भी फेद करने की जरूरत नहीं वही कहेंगे मई क्षित पास अनर्थित रूपी जो अनर्थ है ये बरम्बर दिखाई दे रहा है ठीक है अन्य कोई नहीं भूख प्यास तो भूख प्यास दो तो रहता ही शरीर का धर्म भाग्य ठंड गर्म में भी आप सहन कर लेते हैं मान लो है? मन का सुख दुख भी आपको छू नहीं रहा है लेकिन भूख प्यास तो दिखाई देता है इसलिए आपने योग्य आत्मज्ञान अनर्थ सकल का निवारण कर देगा का निवारण नहीं हुआ इसलिए आत्मज्ञान से अन निवारक असिधम संकृपादा यहां मई की चे माच्ये अहंकार दृश्यताेट कौवे क्षुप्रपा आदि दृष्टा यथापुर मई अरे क्षुप्रपा आदि जाना यथापुर जैसे पहले दिखता था आप तक का दिख रहा था अभी भी वैसे जो वैसे दिखाई दे रहा है मई मुझ में दिख रहा है जैसे कहते हो तक पूछते हैं मई जो बोला आपने मत्सब्द वाच्य क्या है मत्सब्द वाच्य अहंकार है उसमें दिखाई दे रहा है नहीं तो कौन मैंने कब कहा उसे दिखाई दे रहा उसमें नहीं होगा अहंकार तो रहेगा प्रार और सारी चीजें आपको दृश्य रूपाई देती रही क्या फर्क पड़ना है आपको, है है। है आप। आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा ऊंट बाबा की कहानी बताता हूं ऊंट बाबा के कई बार बता चुका हूँ ऊट था ऊट राजस्थान की खेती की बात है खेतियों में जब फसल लग जाता ना वो मचान बनाते हैं फिर उसको झोंगरेटा फते हैं है। तो है। एक टिन टिन बजाने वाले टिन्ना फिरना लगा देते हैं वो सारी पक्षियाँ आए हैं जो खाए उड़ जाते हैं एक बुढ़िया बैठी थी सारे पक्षी उड़ जाते थे अब वो एक आया ऊंट बाबा ऊँट ऊंट आया ढंटों से बजे जितने जोर से बजाए तो राज और उसको डंडा से पीटी सुनता नहीं इतना डंडे टन रहा हजारों पक्षियां आए और चले गए और को डर भी नहीं लग रहा तू तो चाह तो कहता है तो क्या बोल रही बुढ़िया मेरे पेट के ऊपर महाभारत युद्ध में बड़े बड़े नगाड़े बजे इतने बड़े फिर मेरे हृदय में कंपन तक नहीं महाभारत जैसे युद्ध हजारों नगाड़े बजे मेरे पीठ पर भी बड़ा नगाड़ा इतनी तुम्हुल तुम्हुल अध्ययन फिर भी मेरे हृदय में कम्पन डी थी डरा देंगे कोई फर्क नहीं उसी प्रकार से जिस आत्मा पे अनंत ब्रह्मांडों के कल अपना कर नष्ट हो गया तो ये आत्मा को कुछ नहीं भी नहीं बिगड़ा तो ये जो परिदृश्यम टुकड़ी सी ब्रह्मांड छोटी सी एक ही आत्मा को बिगाड़ देगा आत्मा कोई फर्क नहीं पड़ने अनंत ब्रह्मांड आए इस आत्मा पर कल्पनाएं हुई और सारे ध्वस्त हो गए अभी अनंतानंद ब्रह्मांड कल्पना ब्रह्मा जी किए जा रहे हैं हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा बैठे हुए हैं कल्पना किए जा रहे हैं अनंत ब्रह्मांड अभी भी विद्यमान है हर एक ब्रह्मांड का सुख दुख उस आत्मा को क्या छू सकेगा कभी नहीं स्पर्श इसीलिए अहंकार आदमी दृश्यों में भले होते रहे छुत पासा भूख प्यास सुख दुख ठंडी गर्मी और पहना दो कोट ठंड लग रहा है ना उपाधि को पहना दो स्वेटर उपाधि को बस मस्त रहो तुम अपने आप पहना कर तुम्हें क्या होना है तुम्हारा कोई प्रक्रिया नहीं जिसका अप्रोक्ष ज्ञान हो गया है उसको कोई असर नहीं करता असर होता है तो उपाधि में तो उपाधि को जो जोर जो तो कर देना पूर्वक इसे कहते हैं मच्छर वाच्य अहंकार दृश्यता नैतिको मैंने कब कहा कि उपाधि मर जाएंगे मिट जाएंगे उपाय उपाध नहीं दिखेंगे सुख दु भी नहीं होगा यह मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा ये तो रहेंगे अहंकार दे, दे, वो दे। जो है। मई तुमने जो कहा आपने मई से क्या लेना चाहते हो अहंकारत्मा ब्रह्म स्वरूप में यह लेना चाहते हो उपाधिंगारे कहना चाहते हो आद्य मंगी करो दे पहला पक्ष हमें स्वीकार उपाय तो में दिखाई दे रहा है तो दिखाई दे रहा लेकिन शुद्ध ब्रह्म तो अप्रोक्ष ज्ञान के बाद नहीं हो सकता तस्यासंग क्योंकि आप भंग हो चुका ताजा अध्यास तो रहा नहीं अप्रोक्ष ज्ञान के पश्चात ताजा अध्यास रहा नहीं पहले क्या था आत्म ही दिख रहा था क्योंकि आत्मा अनात्मा का ताज अध्यास हो गया था इस अनात्मा आत्म ही साक्षा दिख रहा था अब वो ताजाध्यास भंग हो चुका अच्छे आत्मा में तो दिख नहीं सकता प्रार्थव सात क्या है इस आत्मा से प्रकाशित उपाधि और उपाधियों में सारा प्रोजि साधित तो। इसलिए कहते हैं आत्मा तो, तो है, है इति आत आत्मा से बाह्य मिथ्या जगत में ही ये सारा चीज होती रहेगा तत् तत्त भावे भी भ्रांति तो वास्तव में बाहर में भी प्रती नहीं है कि भ्रांत्या तत् प्रसिद भ्रांति से उसकी प्रसृक्ति मात्र रहती है पूर्व पक्षी शंका का वसुत तत्ति अभावे की प्रति नहीं है से उनकी प्रसृति हो रही है फिर ऐसा कहते हैं कदे हो नहीं सकता अप्रोक्षानुभूति के बाद भ्रांति रह गया कैसे प्रसजे यदि तो से से प्रतीत होता है तो भंग हो गया था लेकिन अनादि वासना के कारण से दोबारा यदि कारण के लिए प्रतीत होता है तो क्या करना पड़ेगा बारम्बारती है तो यदि प्रसिजियर छिद्रह्म में भी ताजात्म अध्यास की वजह से बारम्बार तो तो तो होने नहीं देना फिर क्या करूं फिर हो जाता है ना किंतु तुम तो विवेक गुरु सर्वदा तब तो क्या करो ना बार बार सर्वदा सदा कोशिश करो विवेक करते रहना हर बार फिसलोगे फिर विवेक करो खड़े हो जब अपने आपका अप्रोक्षल समाज कर्म आप के, के वजह से बार बार बीच बीच में पुनः प्रती होती रहे तो भी तो इससे आपका असंगता का अभ्यास दृढ़ होता जाना चाहिए इसे सर्वदा विवेकम एवं तो अनर्थ हेतु अध्यास निवृत्त है इसका मतलब है आपका अध्यास पूर्ण रूपना भी समय प्रकार से गया नहीं है उस अनर्थ का हेतु तो अध्यास निवृत्ति करने के लिए सदा विवेक विवेक्रियताम सदा विवेक करते रहना चाहिए अनादि वासनाशात पुनर्ध्यास आगमने तो निवृत्त विवेक आवर्तनीय अनादि वासना की वजह से पुनः भी अध्यास का आगमन होता है तो उसकी निवृत्ति विवेक ही आवर्तन करनी चाहिए नव उपायंतर और कोई करने की जरूरत नहीं है घटित्य आयाती आयाति नीचे आवर्ते विवे पिंझ दृढ़वास ही तुम सदा घट दिया जाती है ध्यान से बाहर आए नहीं खट पकड़ लेता है अभ्यास ऐसा जबरदस्त पकड़ लेता है होश खो जाती व्यान में जो चिंतन करते रहे उत्तर क्षण ध्यान से बाहर आते भूल ऐसे लगता है जैसे कि जो है एक बार एक गंववार आदमी जो ना चतरमा था महात्मा बैठे थे गांव से बाहर उनकी बड़ी सेवा करते रहा सेवा करते रहा तो बड़ा सेवा से पसंद हो गए महात्मा महात्मा ने कहा कि भाई तुमने बड़ी सेवा करी चार महीना अब तुम जो कुछ चाहते हो तो बोलो मैं आशीर्वाद दे देता हूँ तो उसने कहा महाराज बैठे रहते हो बड़ा अच्छा लगता है बहुत बढ़िया लग मैं कब तो कब ऐसा मेरा स्थिति आएगा मैं कैसे तो बैठ सकता हूँ मेरे को वो स्थिति दे दो मैं खींची मुद्रा लगाकर बैठ जाता हूँ समाधि में चले जाता हूँ तेरे तो बस्ती बातें है नहीं और फिर कुछ नहीं चले जाओ अब महाराज विदया आप क्या करें नहीं तो मेरे कुछ लेना ही नहीं चाहता कोई और आशीर्वाद नहीं चाहिए कहता है जैसा हो गया चाहिए तो फिर वही चाहिए यही अनुभूति करा नहीं कुछ नहीं अब क्या करें महात्मा जी आ गए कहीं चलो तो कई समाधि पहुंच गया अब उसको उठा करके वहां से महात्मा जी ने झोंपड़ी में रख दिया बैठ और गाँव में गए कहा कि देखो भाई वो जैसा वैसे उसको मेनटेन करना उसको छेड़ानी नहीं करना उस समाधि पहुंच गया अपने आप बाहर आएगा ना तुम तो लोग मत जगह उसको गाँव में बोल करके चलेगा आवाज नहीं बैठाना बैठा और बैठा बैठा गाँव वाले परेशान हो गया रोज आए नागे ना, कपड़ा बदले कर हो, जाए कर, फार्म खोलता है ना खाता है न पीता है कुछ नहीं अगर तीन चार साल बाद महात्मा जी आए भेजें तो फिर वो क्या है वहाँ उसका हाल और फिर कौन से बेचते वैसे कुछ गाँव वाले बोले महाराज क्या होगा गए न खा पहना ठीक है और बिल्कुल शरीर वैसे तो वैसे ही है हम लोग नहराज कर शुद्ध करके साफ सुथरा करके आते हैं अच्छा चलो ठीक है आप लोग जाओ फिर वहाँ पर झोंपड़ी में और उसे हाथ रखा खेस ने उधर बाहर आया बाहर आके उधर लाठी कहा जाए कहाँ इतने दिन लोग अरे मैं कहाँ था गए कहाँ गई मेरी ये बैठा हूँ मैं कहीं और सारे समाज बेकार हो गया तो इसीलिए ये जो अनादि वासना है ना इसको धीरे धीरे क्षेत्र करना चाहिए एकदम चमत्कार से समाज में चले जाए तो कोई फायदा नहीं बस वापस आते वही पुरानी वासनाएं थैंक यू बिल्कुल नीचे इसे अन्य प्रकार जो समाज को प्राप्त एक्सीडेंट समाज हो जाता है आदमी को एक्सीडेंट हो गया ऐसे कई जगह चोट लग गई एकदम नस धान जा नस्खुल जाते समाज कई उनका दुर्घटना पागल हो जाते क्यों होता है कोई नस खुल जाता है अपने आप हो जाता है अब वो जो उल्टा सीधा हो गया ना वो सही ढंग से अपने अभ्यास पर ले नहीं गए उल्टा से जग गया तो वो आदमी को पागल बना देता है या कई ढंग सीधा उसका पहुंचा देता है उसको होश नहीं रहता है नशे में रहता है कई ऐसे लोगों को हमने देखा इस दुर्घटनाओं के कारण से उच्च अवस्था में पहुंच गए इन्होंने नहीं कुछ तो पागल हो कारण से।, से चली जाएगी छत्तीस प्रधान नाड़ियां है ना उन नाड़ियों से किसी भी नाड़ी से चली जाएगी नुकसान करेगा वो हमने अपने योग्य स्तर से वर्णन किया प्रमुख नाड़ियों का नाम दिया उनका लक्षण बताया सब बताया है नाड़ियों का लक्षण योग का पुस्तक पूर्ण योग में कहा से कहाँ चलते हैं नाड़िया कहाँ यहाँ से शुरुआत हो कहाँ जा रहा है यहाँ से शुरुआत हो कहाँ जा रहा है इधर से शुरुआत हो कहाँ जा रहा है किस दिशा में जाता है कहाँ समाप्त हो रहा है कौन पैस अंगूठे तक आ रहा है कौन ना गुदा तक जा रहा है कौन कहाँ जा रहा है और सही नाड़ी ले जाएगा ठीक है समाज सारी वासनाएं क्षय करते हुए जाए सारी चक्रग्र जागते हुए ठीक ठाक उल्टा पटाड़े में चला गया तो काम तो एक व्यक्ति यहाँ पर नारायणानंद आश्रम हैं, देहरादून रोड पर। बड़े योगी थे स्वामी नारायण जी महाराज उन्हें एक पुस्तक लेकिन एक अंग्रेजी में पुस्तक कुंडली का आधा बाधा उल्टा सीधा जगने का नतीजा क्या होता है उनने जो अनुसंधान किया वो पुस्तक में जब मैं पढ़ा मैंने कहा देखो हम लोग जो देख रहे हैं और अपना जो विचार है अनुभव है शास्त्र का दृष्टिकोण सबके अनुसार बिल्कुल अब जैसे रजनीश का दिन रात पढ़ता था, पढ़ता था, लाइब्रेरी बैठे बैठे यूनिवर्सिटी पढ़ा था तो प्रोफेसर का तो लाइब्रेरी दिन रात लगा रहता था, था पढ़ते पढ़ते पढ़ते, पढ़ते लाइब्रेरियन जो था बताता था, था कि तीन दिन तक यूं बैठा लाइब्रेरी वाला आते था, खोलता था बंद कर दिया, फिर चला गया रोज लेकिन वो हिला नहीं वैसे पढ़ दे पढ़ चिंतन करते करते समझ लग गई तीन दिन बाद हो उठ के बाहर आया, बैठा रहा लाइब्रेरी ने पूछा भाई साहब चाय पिला बस और कुछ न बोला। वो चाय चुपलाया फिर वहां अपने बगीचे में गए बैठे रहे चलता रहा मृत्यु जबरदस्त पास उसके बाद लेकिन जिस तरीके से गया वो सही ढंग से नहीं जगा था नचका क्या हुआ महाकाली पुरुष होगा सारी रीति के पास थी उसके बावजूद महाकाली पुरुष स्त्रियों के साथ मंगा ना स्त्रियों को सदियों के कारण सब पाया तो खूब आया सारा काम झाम थी उसके पास सबको दबा देता था वो कईयों को मर्डर भी करा दिया नालियों में फेंक दिया ऐसे-ऐसे ऐसी का है उसको कौन छू सकता था वृद्धि सीधी थी सबको वशीभूत कर लेता था लेकिन पूर्व वासनाएं गंदी थी समाज से लौटने के बाद तो सारी वासनाएं जकड़ गई और उन वासनाओं को पूरी करने के लिए सर फी प्रयोग करने लग गया पतन हुआ ये होता है इसीलिए जो अभ्यास हमें धीरे धीरे अभ्यास अभ्यास के गुरु जब बड़े ही आपको अप्रोक्षण अप्रोक्ष ज्ञान हो गया होने के बाद फिर झटते अध्यास आ रहा है तो खराब होने आप खत्म हो गया झटती अध्यास दृढ़ वासन चेत विवेकं च दृढ़ वाई तो सदा तब विवेक का आवृत्ति करते रहना अद्वैत वासना जब तक दृढ़ न हो जाए कहते हैं एक वासना से दूसरी वासना तो हिप्नोटिज्म हो गया बुद्धि को धोना हुआ बुद्धि में एक विचार हो तो दूसरे विचार भर दिया इतना ही तो फर्क पड़ा फिर ब्रह्म गया है ऐसी बात नहीं विचारेण द्वैत से माया में सिद्ध्य इसलिए विचार के द्वारा दैके माया में तो युक्ति मात्र सिद्ध वो कुछ नहीं ना अनुभव देचनात्लक्षण मिथ्यात् स्वी पता है शंका मत करो क्योंकि अचिंत्य रचना रूपा जो लक्षण है यह आप स्वसाक्षी के द्वारा अनुभव का विषय होता है स्वप्न का सारा जगत बना अचिंत्य रचना नहीं है अतः मिथ्या आपने अनुभव किया व्यक्ति किया इस चीज को किया कैसे थे या? जगत थी और कुछ नहीं जगने के बाद एकदम चमत्कृत सारा दुनिया दिखाई देता है अचिंत्य रचना नहीं है ये अरे अचिंत्य रचना रूप आत्मक जो मिथ्यात्म लक्षण इस द्वित जगत में आपके आपका अपने साक्षी स्वरूप के द्वारा रोज रोज अनुभव किया जाता है उस अनुभव में आप जो है उस अनुभव पर ध्यान नहीं देती हो, गड़बड़ हो जाता है आप अनुभव कर रहे रोज ही स्वसाक्षिक अनुभूति हो रही है ये जगत सुश्रुति में नहीं था वे विचार ही है निश्चित वर्ण मिथ्या है आदवं चिन्हना वर्तमान था सुषित से पहले था बाद में था बीच में नहीं था अरे सुसिप्ति में नहीं था जागृत से पहले ये जागृत नहीं था सुप्ति था जागृत के बाद में सुशुक्ति है जागृत नहीं है पहले नहीं है बाद में नहीं जागृत बीच में क्यों दिखाई दिया अच्छे जागृत नहीं है सुषुक्ति में अनुभव हुआ जो आनंद वही सत्य उसी आनंद को खोज में जागृत में तुम परेशान करते जिस आनंद को हमने अनुभव किया शिश्रुप्ति में वह आनंद को हम लिए जगने के बाद उसी आनंद को दोबारा अनुभव करने के चक्कर हम जागृत ढूंढ रहे हैं आनंद कहा मिले इसलिए कहते कि देखो स्व साक्ष अचिंत रचना मिथ्यात्व अनुभव से स्वसाक्ष तत्वात्व नहीं है ऐसा मत कहो विवेके द्वैत मिथ्यात्व युक्त वैद्यता अचिंत रचना अनुभूतिर् स्व साक्षी की विवेक में द्वैत मिथ्यात् युक्ति से इसे दो रहा है अनुभव नहीं होता ऐसा मत बोलो अचिंत्य रचनात्म रूप मिथ्यात्म की अनुभूति आप अपने साक्षी से स्वयं कर रहे हो कहते कहा कर रहे हैं आप तो कहते आप कर रहे हो हमें तो अनुभूति से नहीं लग रही है कहते सोचो थोड़ा समझ में आएगी बात ना, ना अचिंत्य रचनात्मक मिथ्यात् पदार्थ रक्षण अचिंत्य रचनात्मक मिथ्यात् पदार्थ रक्षको हमने पदार्थ रूपा पदार्थन करें कह चुका हूँ अचिंत्य रचना रूपा है और अचिदात्म अतिव्याप्तम चिदात्मा में भी अति हो जाएगा कि क्या चैतन्य रूप में क्या है अचिंत्य रचना रूपा है ऐसे पूर्वक कहना है संकट चिदप अचिंतरचन् यदि तरह नो व्यम चिंत सुचित रचना कहते हैं कि भाई चिदपी अचिंत रचना यदि त्रस्तु इच्छित चित्त को भी अचिंत रचना रूप हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं त्रयस्तु तरस्तु लेकिन चितिम सुचिंत रचना रूपमित व्यय नो ब्रूमा नो नो ब्रूमा अंग्रेजी नो हम नहीं बोल रहे हैं कि जो है चिति भी अचिंत रचना रूप है या सुचिंत रचना रूप है ये बात हम नहीं कह रहे नित्यत्व वो नित्य रूप। प्रागभाव ुक्त अचितरचनाचना भाषा से करें प्राग भाव युक्त हो और अचिंत्य रचना जो हो उसी का मिथ्या होता है ये वृक्ष अचिंत्य रचना अंगीको ऐसी कथन करने की इच्छा से वेदांती भी कहता है अचिंतरचनात्म तो लक्षण हिस्सा प्राग भावी अचिंत रचनात्म तो, विपुर तो लक्षण में से अचिंत रचनात्म तो रूपा विशेष्यांश यदि आत्मा में व्यक्ति आपत्ति हो रहा है तो कोई दोष नहीं होने दो आत्माओं को हम मानते न वचिंत्य रचना रूप सुचिंत रचना है सुचिंत तो है तो अचिंत रचना होने दो आपत्ति है यो अंगी कार्य अपसिद्धांत यदि आप आत्मा को भी अचिंत रचना मान लोगे तब यश तो आपने कह दिया आत्मा तो अचिंत रचना रूप क्या आपत्ति है सिद्धांत हो जाएगा अरे हम इस चिट्ठी को वितिन सुचि रचना मिट्टी नो भ्रूमा हम ये नहीं कह रहे हैं अचिंत रचना का मतलब ये नहीं समझना और सुचिंत को रचना भी होगी ऐसा नहीं आप चिठी में लिखते तो कैसे आ गया नित्यत्म कूदा इत्याशंग प्राग भाव अनुभव भाव क्योंकि अनित्य कौन है जो प्राग भाव का प्रतियोगी है या प्रध्वंसा का प्रतियोगी है वो अनित्य का प्रतियोगी और प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी को नहीं आय लोग क्या मानते हैं अनित्य और जो प्राग प्रतियोगी ना हो प्रध्वंसा भाव का प्रतियोगी ना हो वो नित्य यही है ना और आत्मेरा में। में इसलिए मैं प्राग का अप्रतित्व क्यों नहीं आते तो पैदा नहीं हुआ आपके डेट ऑफ बर्थ बताते हो ना हम तरह का जन्म हुआ आपका आपका जन्म हुआ है मैंने आपका आत्मा का जन्म हुआ आत्मा का जब जन्म होता है तो प्राग भाव का प्रतियोगी ऐसा पूर्व पक्ष मन में रखकर कह रहा है तो कहते हैं आत्म का प्राग भाव कहीं भी अनुभव नहीं कर सकते मृतिका में घट घटप्रागभाव अनुभव हुआ इसलिए मृतिका से घटप कर सकते हो आप इसलिए उत्पन्न होने वाला वस्तु होता उसके प्राग भाव को कहीं ना कहीं पहले दिखाना पड़ेगा ना कहा है कहा है आत्मा का प्राग भाव प्राग भाव न अनुभूत चितेर प्रागभावस्तु चैतन्य अनुभूय है। प्राग अभाव नानुभूत का प्रागभाव किसी के द्वारा भी अनुभव नहीं हुआ मेरे अपने खुद के अभाव को कोई आस्तक अपना आप अनुभव नहीं करता है अत नित्य तथा कि नित्या, चिती नित्या। इस तो नित्या एद्वेग प्रपंच एद्वेग प्रपंच में नित्य तो इसके प्राग भाव में अनुभव करते हैं शिशु की द्वैत प्राग भाव है शिश्रुति में आप लय हो गए तो सारा द्वैत लय हो गया जग गए कागभाव चैतन्य अनुभूय होता है कि आप शिशु का स्वचित रूप में विद्यमान है स्वस्थाक्षी रूप में विद्यमान है और क्या अनुभव कर रहे हैं न किंचितिश कोई नहीं था मैं आनंद रूप में मलमस्त था अरे कोई द्वैत नाम के चुड़िया नहीं था अनुभव हो रहा ही नहीं हो रहा है साक्षी से, से का प्राग भाव अनुभव हो गया और जागृता ने पर द्वैत की उत्पत्ति यदि प्राग भाव नानुभूता तथो नित्या इति योजना चिति का प्राग कहीं भी अनुभव नहीं होता इसलिए मिथ्या है ऐसे अनु कर लेना चारने जो कहता है चिति का भी प्रागभव होता है ऐसे बोलने वाले से यह प्रश्न पूछनी चाहिए चित हुए थे उदाहरण चित्त का प्राग भाव किसने अनुभव किया चित्त अनुभव करता है या कोई दूसरा उता, ना पहला प्रश्न ले रहेगा हो जड़ होगा वो तो जड़ क्या अनुभव तो अनुपत्य है उससे भिन्न जो होगा वो जड़ है जो जड़ होगा उसका अनुभव तो नहीं हो सकता अच्छा भिन्न के द्वारा अनुभव तो होता तो नहीं है और चित्र चित्त को अनुभव किया गया प्रागव चित खुद ही अपने प्रागव अनुभव कर लेगा तो खुद नहीं था तो खुद को खुद का भाव का अनुभव कैसे करोग नहीं हो सकता चित अनु उठाऊ दो मान चित्रो इस चित्रा चित्र चित्र, चित्र गा। जा रहे हो यह चित्र स्वयं एक ही है और स्वयं स्वयं भी होकर ले करना चाहते हो यह दोनों विकल्प ही करेगा अद्वैतवादंत्री तारा प्रश्न क्या है अद्वैत पक्ष है दो चित तो है नहीं ये भाव से चित ग्रहण मंत्री अशक्यता चित्र है भी मानव दूसरा चित्र भी है मान भी लिया जाए स्वीकार चितंत्र स्वीकार्योग चित चित चित को प्रत्यो ग्रहण क्यों न कर सकते कोई भी अभाव का अन्य ग्रहण कर करना पड़ेगा कर घट को कहीं ग्रहण किए हो तभी तो घट पराग भाव ग्रहण कर रहे हो इसे कहते हैं अभाव से चित प्रतियोगित ग्रहण मंत्र प्रतियोग्रहण मंत्रण ग्रहित अशक तो भी और वो भी यदि ग्रहण हो गया तो घटा अचित फिर घटा भी जड़ हो जाएगा ग्राही कोटि में आए ना ग्राही कोटि में जो आते वो जड़ हो जाएगा जिस प्राग भाव ग्रहण कर रहे हो उस प्राग के प्रति बता दो यदि ग्राह्य हो जाए तो जड़ हो जाएगा भले सर्व चित्त कर रहे हो तो उसको जड़ माननी पड़ेगी ना भी दी करोगे नहीं हो सकते स्वाभाव स्वीत अशक्यवाद स्व के अभाव को स्वीकार इसलिए उसके अभाव को स्वयं के द्वैताभाव को स्वयं के द्वारा अनुभव करना असंभव नहीं है तद अनुभवितंत्र असंभवाच के अनुभविता कोई दूसरा नहीं रह जाता है देव जैसा ने उसी प्रकार से द्वैत से भी नित्यता प्रतिशत द्वैत में ये आशंका जब वही नहीं, नहीं। दूसरा नहीं है ऐसा मत कहो जिस द्वैत काल में जो प्रमाता है जो प्रमाण है और प्रमेय है इन तीनों से भिन्न साक्षी रूप अनुभवी विद्यमान है द्वैत के अभाव का वैचित्य वैचित शुद्ध ले लो शुद्ध उसी को ले लो तो कोई आपत्ति नहीं द्वैत का अनुभविता जिसको आप प्रमाता प्रमाण प्रमेय, त्रिपुट भेद काल में प्रमा ले रहे हो वो तो द्वैत के साथ हो भी लीन हो गया लेकिन इस सबको न होना यह आदर्श जो प्रमाता श्रोता ममता आदि रूपेण आपने जागृत का द्वित में, में अनुभव किया उनमें से एक भी वहां नहीं नहीं है ना में, लेकिन उसके इनके अभाव का अनुभव करने वाला कोई कर दूसरा है नहीं लेकिन अश्रोता आमंता अघ्राता आदि एक चैतन्य वहां पर है साक्षी है जो श्रोतृत्व का अभावंतृत्व का भाव सबके अभाव का, सब का अनुभव कर रहा है के अभाव का अनुभव करने वाला कोई नहीं ऐसा मत कहो चेतनी के अभाव करने अनुभाव करने वाला जैसा नहीं है ऐसे द्वैत का भी अभाव का सकते आत्मा के अभाव का अनुभव करने वाला कोई नहीं है द्वैत के अनुभव करने वाले तो प्रत्येक व्यक्ति है जागृदाय द्वैताभाव से शिक्षित साक्षी ना अनुभूय मान के अनुभूय मान है तमस साक्षी सर्वस्व साक्षी भाव पर दूसरे मंत्र में कहा तम का मैंने उस निद्रादी दोष युक्त जो तम है उसका भी साक्षी है सर्वस साक्षी ऐसे अचिंत रचना तो से मिथ्या सदभावैत मिथ्या तुम सिद्धम से निष्कर्ष निकला प्राग भाव से युक्त होते हुए अचिंत रचना रूप मिथ्या तो कहा है द्वैत में है और तारश लक्षण आत्म नहीं जाएगा भले आत्म अचिंत रचना प्राग भाव विशिष्ट अचिंत तो नहीं आता अतः आत्मा दोष नहीं होगा मिथ्याण का अति मिथ्याण का केवल द्वैत नहीं रहा अत द्वित मिथ्या हो गया प्राग भाव युतम द्वैतम रक्षते ही घटाधिवत तथा प्रचना मिथ्या तेने इंद्र जाते हैं प्राग भाव युक्त द्वैत तो रचना होती है आप कैसे कहते अचिंत्य रचना तब कहते कि भाई हम रचना मानते हैं इन रचना में विशेषण क्या दे रहे हैं अचिं क्यों ऐसा ही है वैसा ही है कुछ नहीं बोल सकते हमने देखा जिस व्यक्ति के बारे में हमने निर्णय लिया ये ऐसा है चार दिन बाद उसका रंग बदल गया और दूसरे लगा उल्टा होगा मेहनत कमाल हो गए बड़ा श्रद्धा है अच्छा शिष्य संविधान आता, अब देखा लात तो मारने लग गया है किसी से ला तो मारता है पता ही नहीं चलता शुरू में लगता है बहुत बढ़िया बात लगता है तो इसीलिए तो आती है अचिंकी रचना है ये तो इस रचना के बारे में कोईम ऐसा निश्चय किसी के बारे में नहीं कर हम यही बोलते भाई कि हमारे बारे में कहते ना और समझता इसे उनको कहते हैं भाई जिस माँ बाप ने पाला 21-22 साल उन्हें नहीं समझ मैं यहां साधु भी बन सकता है तो ये क्या समझेंगे हम ये चार दिन साथ में नहीं रहे वो क्या समझेंगे जिन्होंने पाला पोसा बड़ा बनाया वो नहीं समझ पाए कि वृत्ति कैसी क्या होगी क्या नहीं होगी या नहीं वो आजकल जो चार दिन के लिए आगे रह आश्रम में चले गए वो समझ पाएगा आदमी को नहीं समझ वैसे सारा संसार ही ऐसा है किसी भी चीज के बारे में ये ऐसा है कि आप निर्णय नहीं दे सकते व्यापारिक व्यवस्था मान लिए हैं केवल नहीं तो वास्तव में इदम मिथ्या, किसी के बारे में नहीं कह सकता थम कैसा कौन चीज का सुर बदल जाए रंग बदल जाए क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं माया में जगत है उसे सन की दिमाग हो फिर सन की दिमाग का तो कोई भरोसा नहीं होता थोड़े बहुत शांत दिमाग वाले कुछ सोच भी सकते हो हो सकता है कुछ दिनों तक ऐसा चल जाए गाड़ी एकदम पलट नहीं मारेगा ये। पलट तो सब मारे कोई है जल्दी फर्क कितना जगत में कोई स्थिर नहीं है, और स्वभाव अपनी मूर्खता है, ऐसी बनी ये तो मेरे, हमारे है किसी के बारे में सोचना कि श्रद्धा हमारे प्रति बनी रहेगी सदा के लिए हमारा चेहरा बना रहेगा हमारी सेवा करेगा यह मूर्खता किसकी श्रद्धा डमाडोल हो जाए तो उल्टा पलट मार कंठी माला का जल चलो दूसरे आचारी के पास <laughs> तो बहुत है दुनिया बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है कोई और मिल जाएगा ये नहीं किसी दुनिया बड़ा आश्चर्य इसलिए कहते हैं कि भाई प्राग बायुत्यम घटा निश्चित जैसा घट रचित हो रहा है सारा है कोई है नहीं। ये जो रचना रचना कोई रचिरा सा मिथ्या मिथ्या मिथ्या यदि इंद्रजाल के समान ये केत गर्भित विशेषण द्वैत प्राग भविपात घटा यद्यत तथा रच्यम अच्छ्यनावी तरचना तो अचिंत्या तेन रच्यम सती अचित रचनांद्रुाक प्राद मिथ्या